27वां अध्याय व्यास देव द्वारा अर्जुन को सतयुग आदि चारों युगों के धर्मों का उपदेश व्यास द्वारा एक वेद संहिता का चतुर्धा विभाजन चारों युगों में चतुष्पाद धर्म की विभिन्न स्थिति का तथा कलयुग में धर्म के ह्रास का प्रतिपादन ऋषि ने कहा सूत सत्य त्रेता द्वापर तथा कलि स्वभाव का संक्षेप में वर्णन कीजिए सूत जी कहते हैं नारायण कृष्ण के अपने परम धाम चले जाने पर शत्रुओं को पीड़ा पहुंचाने वाले परम धर्मात्मा पांडव पुत्र पार्थ अर्जुन और द दैहिक क्रिया करके महान शोक से आगत हो गए उन्होंने मार्ग में जाते हुए ब्रह्मवादी कृष्ण व्यास मुनि को शिष्यों ने तब शोक का परित्याग कर अर्जुन ने भूमि पर दंडवत गिरकर प्रणाम किया और परम प्रीति से कहा महामुनि प्रभो आप कहां से आ रहे हैं और किस देश की ओर इस समय शीघ्रता पूर्वक जा रहे हैं आपका दर्शन करने से ही मेरा महान शोक दूर हो गया है कमल के समान नेत्र व्यास जी महाराज इस समय मेरा जो कर्तव्य हो उसे तब सिस्टुं से घिरे हुए महायोगी कृष्ण वैपायन मुनि ने नदी के किनारे बैठकर सहिं कहा राज्जी बोले पांडु के पुत्र अर्जुन यह घोर कलयुग आ गया है इसलिए मैं भगवान शंकर की महापुरी वाराणसी जा रहा हूं इस भयंकर कलयुग में लोग पापाचरण करने वाले वर्ण तथा आश्रम धर्म से रहित महान पापी होंगे कलयु वाराणसी पुरी के सेवन को छोड़कर अन्य दूसरा कोई प्रायश्चित मैं नहीं देखता सत्य के त्रेता तथा द्वापर इन सभी युगों में मनुष्य महात्मा धार्मिक तथा सत्यवादी होते हैं आप संसार में प्रजावत्सल तथा धृतिमंत के रूप में विख्यात हैं अतः अपने परम धर्म का पालन करें इससे आप भय से मुक्त हो जाएंगे द्विजोत्तमों भगवान व्यास के द्वारा ऐसा कहने पर शत्रु के पुर को जीतने वाले प्रथा कुंती के पुत्र पार्थ अर्जुन ने इन्हें प्रणाम कर युध्धधर्मों को पूछा सत्यवती के पुत्र व्यास मुनि ने भगवान शंकर को प्रणाम कर संपूर्ण सनातन युध्धधर्म वास जी बोले नरेश्वर पार्थ संचेप में युगधर्मों को तुम्हें बतलाता हूँ मैं विस्तार से वर्णन नहीं कर सकता पार्थ विद्वानों द्वारा पहला कृत कृतयुग कहा गया है तदन्तर दूसरा त्रेता युग तीसरा द्वापर तथा चौथा कलयुग कहा गया है कृतयुग में ध्यान स्तेता में ज्ञान द्वापर में यज्ञ तथा क कृत युग में ब्रह्मा देवता होते हैं इसी प्रकार त्रेता में भगवान सूर्य द्वापर में देवता विष्णु और कलयुग में महेश्वर रुद्र ही मुख्य देवता हैं ब्रह्मा विष्णु तथा सूर्य ये सभी कलयुग में पूजित होते हैं किंतु पिनाकधारी भगवान रुद्र चारों युगों में पूजे जाते हैं सर्वप्रथम कृत में सनातन तीन चरणों वाला तथा द्वापर में दो चरणों से स्थित हुआ, किंतु कलयुग में तीन चरणों से रहित होकर केवल सत्ता मात्र से स्थित रहता है। कतयुग में स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पत्ति होती थी और लोगों की आजीविका साक्षात आनंद रस से उल्लसित रहती थी। सारी प्रजाएँ सर्वदा सात्तिक आनंद से त्रित और भोग से स उत्तम तथा अधम का भेद नहीं था सभी नर्विशेष थे उस कृत युग में प्रजा की आयु सुख और रूप समान था संपूर्ण प्रजा शोक से रहित गुण के बाहुल्य से युक्त विकांत प्रेमी ध्यान निष्ठत तपो निष्ठत तथा महादेव शंकर की भक्त थी परन्तप वे प्रजाएँ निष्काम कर्म करने वाली नित्प्रसन्न मन वाली और प उनका कोई घर नहीं होता था। तदनंतर काल के प्रभाव से त्रेता नामक युग में सत्य युग का आनंदोल्लाश नष्ट हो जाता है। कृत युग की उस सिद्धि का लोक होने पर अन्य सिद्धि प्रवर्तित होती है। मेघ में जल की कमी होने पर मेघ और विद्युत से वृष्टि उत्पन्न हुई। पृथ्वी तल पर एक बार ही उस वृष्टि का संयोग ह उन प्रजाओं के लिए गृह संज्ञक वृक्षों का प्रादुर्भाव हुआ उन वृक्षों से ही उनके सब कार्य संपन्न होने लगे तेता युग के प्रारंभ में वह समस्त प्रजा उनसे ही अपनी जीविका का निर्वाह करती थी तदंतर बहुत समय व्यतीत होने पर उन प्रजाओं के ही विपरीत ऐसे उसमें अचानक ही राग और लोभ का भाव उत्पन्न हो गया तदंतर उनके उलटफेर दिनचर्या में व्ययक्त के कारण उस समय के प्रभाव प्रभाववश वे गृहसंघक सभी वृक्ष नष्ट हो गए तब उन वृक्षों के नष्ट हो जाने पर मिथुन धर्म से उत्पन्न सत्य का ध्यान करने वाले वे सभी प्रजाजन विभ्रांत होकर उस वैंडत सिद्धि का ध्यान करने लगे उस समय सत्य का ध्यान करने के कारण उन प्रजाओं के उक्त वे गृह संघीय वृक्ष पुनः प्रादुर्भूत हो गए वे वस्त्रों आभूषणों तथा फलों को उत्पन्न करने लगे उन प्रजाओं के लिए उन वृक्षों के प्रत्येक पत्रपुटो में गंध वर्ण और रस से समन्वित बिना मधुमक्खियों के बना हुआ महान शक्तिशाली मधु उत्पन्न होता था उसी मधु से त्रेता युग के आरंभ में वे प्रजाएं जीवन निर्वाह करती थीं उस सिद्ध के कारण वे सारी प्रजाएं हृष्ट पुष्ट तथा जर से रहित थीं परंतु कालांतर में वे सभी पुनः लोभ के वशीभूत हो गए अब वे उन वृक्षों तथा उनसे उत्पन्न अमाक्षिक मक्षिका द्वारा न बनाए हुए मधु को वनपूर्वक ग्रहण करने लगे, उनके इस प्रकार पुनः लोभ करने के कारण उत्पन्न दुष्कर्म से वे कल्प वृक्ष कहीं कहीं मधु के साथ ही नष्ट हो गए, तब अत्यंत शीत वर्षा एवं धूप से अत्यधिक दुखी उन्होंने शीत उष्ण � आवरणों की रचना की तब मधु सहित कल्पवृक्षों के नष्ट हो जाने पर उन्होंने दंडों के निराकरण का उपाय विचार कर जीविका निर्वाह के साधनों का चिंतन किया तदनंतर त्रेता युग में उन प्रजाओं की जीविका को सिद्ध करने वाली अन्य सिद्धि पुनः प्रादुर्भूत हुई और उनकी इच्छा के अनुकूल वृष्टि हुई निरंतर वर्षा के कारण जो जल नीचे की ओर प्रवाहित हुआ उससे उन प्रजाओं के लिए अनेक स्रोतों तथा नदियों की उत्पत्ति हुई तब पृथ्वी तल पर थोड़ा जल एकत्र हो गया तो भूमि और जल का संयोग होने से अनेक प्रकार की औषधियां उत्पन्न हो गईं बिना जोते बोए ही विभिन्न ऋतुओं में होने वाले पुष्प एवं फलों से युक्त 14 प्रकार के ग्राम एवं जंगली वृक्ष और गुरु उत्पन्न हो गए तदनंतर त्रेता युग के प्रभाव से भवितव्यतावश उन में निश्चित रूप से, से और लोभ व्याप्त हो गया तदुपरांत उन लोगों ने अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार बलपूर्वक नदियों, क्षेत्रों, पर्वतों, वृक्षों, गुल्मों तथा औषधियों पर अधिकार जमाना प्रारंभ किया उनके विपरीत आचरण के कारण वे सभी औषधियां पृथ्वी में प्रविष्ट हो गईं तब महाराज पृथ्वी ने पितामह के आदेश से पृथ्वी का दोहन किया तदंतर काल के प्रभाव से वे सभी प्रजाएं क्रोधाभिभूत होकर एक दूसरे की जमीन धन स्त्री आदि को बलपूर्वक ग्रहण करने लगे ऐसी अव्यवस्था देखकर भगवान ब्रह्मा ने दादा की रक्षा करने के लिए और ब्राह्मणों के कल्याण के लिए क्षत्रियों की सृष्टि की प्रभु ने त्रेता युग में वर्ण तथा आश्रम की व्यवस्था और पशु हिंसा से रहित यज्ञों का प्रवर्तन किया द्वापर में लोगों में सदा मतभेद राग लोभ युद्ध तथा तत्वों के निश्चय का और असामर्थ्य रहता है एक वेद ऋता में चार पादों में विभक्त किया जाता है और बादर आदि युगों में वेद के द्वारा वही वेद चार भागों में बांटा जाता है